करते ही दर्शन करते जल्दी से चलिएगा क्योंकि फिर हमें आगे दो में और और जाना है प्रसाद के लिए टाइम ऐसी पहुंचना है तो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आते आगे कुछ वक्त लेट हो गए थे तो दर्शनार्थी जैसे होगी दर्शन करिए भीड़ भड़क का मत करिए आराम से दर्शन करिए खुद भी करिए दूसरों को ले लीजिए और फिर बसेसहा देनी है बसेस में बैठ के हम लोग आगे के दूसरे मंदिर जाएंगे हरे कृषि जय राधा माध कुंजिह जय राधा माधव गोभी जनबाला गिरीवरा धारी gananavaa giri mara nari opi gananavaa giri mara nari yashoda nanda naam vraj jananar yashoda nanda naam vraj jananar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 ऐसी स्वामी श्रील श्रील इसका जगन्नाथ बल्द सुभद्र महाराणी की श्री राम मायापुर की गौर ओम नमः भगवते नमोते ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान श्ञाजनशलाकया चुर मिलना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैत्या मनोभी भूतले स्वयं रूपय ददा स्वदाक वंदेह श्री गुरोपुरैष्णवांशा सहगना श्री रूप्र जाता सह घना रघुनाथीव सांसूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पाद सह घना ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु गोपेश गोपि काका राधाकांत नमस्ते भक्त कांचना गौरांगी राधे वृंदवेशरी वृषा देवी प्रणमा हरि वाचा प्रिए वाचाकूपा सिंधु भयो वैष्णवे भयो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैत्या प्रभु निंद श्री अद्वैत गदा श्रीवासदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण तो आज हम जगन्नाथ टेंपल में हैं। तो सुबह के समय में में, हमें कई स्थानों, कई स्थानों स्थानों में दर्शन करने हैं तो मैं प्रयास करूंगा हर स्थान का हर स्थान की थोड़ी थोड़ी महिमा वर्णन करने का तो सबसे पहले हम इस स्थान में हैं राजापुर जो जगन्नाथ टेंपल है और इसके बाद हम जाएंगे चैतन्य गौड़िया मठ जो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सर्वप्रथम स्थापित किया था जो वृंदावन से अभिन्न और फिर उसके ऊपर श्रीवास आंगन तीसरा प्लेस होगा जहां हम विजिट करेंगे श्रीवास आंगन के श्रीवास जो पंच तत्वा में श्रीवास ठाकुर हैं उनका निवास स्थान है और फिर, फिर फाइनली आखिरी में हम योगपीठ जाएंगे योगपीठ वो स्थान है जहा करुणाम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था या वो का जो वर्त है चैतन्य महाप्रभु का तो ऐसे इन लीलाओं का वर्णन संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है तो ये जो स्थान है जहाँ हम तीन चार दिन से हैं नवद्वीप धाम में तो ये जो नवद्वीप धाम है जो नवद्वीपों से बना हुआ है और शास्त्र कहते हैं कि ये नवद्वीप धाम सहस्र पंखुड़ियों से बना हुआ है जिस प्रकार से एक लोटस है सहस्र पंखुड़ियों वाला और उसके बीच में आठ पंखुड़िया हैं, और उनके बीच में एक है इस प्रकार से बीच के जो आठ और उसके बीच में एक है इन इनको मिलाकर नवद्वीप होते हैं जिनको नवद्वीप कहा गया है और अलग अलग द्वीपों में भगवान ने अलग अलग लीलाएँ की हैं और अलग अलग द्वीपों की अलग अलग महिमा है उन द्वीपों में हम भ्रमण करते हैं तो हर एक जो ये द्वीप है वो नवदा भक्ति के अंग को रिप्रजेंट करता है जैसे तो इस्कॉन टेम्पल हैं या कल हम नंदन आचार्य के घर में थे हाँ संध्या के समय में तो वो अंतरद्वीप का भाग हैं या फिर हम अभी बाद में जाएंगे जिसे अंतरद्वीप कहते हैं जो सबसे बीच वाला जो भाग है या द्वीप है और अभी हम जिस द्वीप में बैठे हैं ये सीमांत द्वीप हैं कौन सा द्वीप है हाँ तो हमारी यात्रा दो द्वीपों में या चार द्वीपों में होगी कल हम कोलो जाएंगे आज शाम को हम गोद्रम द्वीप जाएंगे और इसकॉन टेम्पल रुद्र द्वीप में है और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान अंतरद्वीप में है और ये स्थान सीमांत द्वीप में है तो ये द्वीप अलग अलग नवदा भक्ति के अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो सीमांत द्वीप है जहाँ ये नाम क्यों पड़ा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्रंथ नवद्वीप धाम महात्मे में इन सारे द्वीपों का बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं हर लीला का वर्णन करते हैं बहुत सरलता से तो ठाकुर कहते हैं कि ये सीमांत द्वीप नाम क्यों पड़ा इस स्थान का तो वो उदाहरण देते हैं कि सत्य युग के समय में भगवान शिव और पार्वती अपने स्थान में बैठे थे तो पार्वती ने जो कभी देखा नहीं ऐसे एक विशेष चीज हम शिव में देखी और वो क्या थे कि शिवजी जी सदैव ब्रह्मा बोले चतुर मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंच मुखे राम राम हरे हरे तो महादेव शिव सदैव राम नाम का जप करते हैं लेकिन शिवजी ने पार्वती ने देखा कि आज मेरे जो पति हैं वो कुछ और नाम का जप कर रहे हैं और बहुत भावावेश में आकर नृत्य कर रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं बहुत अधिक आनंदित है उनके चेहरे में तेज झलक रहा है तो पार्वती ने सोचा मैंने ऐसा रोक शिवजी का कभी देखा नहीं मेरे पति का क्या आज विशेषता है तो उन्होंने पूछा अभी कौन सा नाम जब कर रहे हो और शिवजी गौरांग गौरा कहते हुए हैं, गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण कर रहे थे और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को यह गौरांग नाम जगन्नाथ मिश्र ने दिया था उनके जो पिता हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ या प्रकट हुए योग पीठ में तो वहा जैसे ही जगन्नाथ मिश्रा ने अपने पुत्र को सर्वप्रथम देखा तो उन्होंने गौरांग कह के उन्हें पुकारा और उनका ऑफिशियली नाम चैतन्य महाप्रभु का ऑफिशियली नाम क्या है विश्वम्बर है हाँ जो विश्व के भरता है पालन करने वाले हैं पोषण करने वाले हैं और बाकी स्त्रियों ने विशेष रूप से सीता ठाकुर आचार्य की भारिया है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम है तो ऐसे शिव जी गौरा गौरांग का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय पार्वती ने कहा कि ये गौरांग नाम जब से मैंने आपके मुख से सुना है मेरा हृदय पिघल गया है और मेरा हृदय बहुत अधिक कठोर है और मैं देख रहे हो कि स्वाभाविक रूप से मेरे आंखों से की धारा बह रही है और मुझे रोना आ रहा है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तो कि आप बताओ तो शिव जी कहते हैं कि ये बहुत रहस्यमयी है ये गोपनीय रहस्य को हे पार्वती मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं हाँ तुम ध्यान से सुनो तो फिर शिवजी चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है तो शिवजी ने चैतन्य महाप्रभु की महिमा पर बहुत लंबा लेक्चर दिया और श्रोता कितने थे एक कौन थे पार्वती देवी लेकिन शिवजी का उत्साह उतना था जब भगवान के प्रति भक्त के हृदय में प्रीति होती है तो वो स्वाभाविक रूप से उसके जिहा कृष्ण का गुणगान करती है उसके हृदय में कृष्ण तथा कथा जिस प्रकार से समंदर में वेव्स एक के बाद एक आती रहती है उसी प्रकार से उसका हृदय कृष्ण के महिमा से भर उठता है और जिहा से निकलने लगता है जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा जब उनको कुछ बीमारी हुई थी तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप बोलना बंद करो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा मैं मर जाऊं लेकिन मैं कृष्ण के बारे में बोलना बंद नहीं करूंगा क्योंकि कृष्ण कथा मेरा लाइफ है कृष्ण कथा मेरा जीवन है तो उसी प्रकार से शिवजी का जो जीवन है वो कृष्ण कथा है कृष्ण के नामों का उच्चारण करना और कृष्ण की अनंत महिमाओं का वर्णन करना तो उतने ही उत्साह से अकेले श्रोता जो पार्वती थे जिनको वो बोलते जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन करते जा रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि अभी कलियुग के प्रारंभ में ही प्रथम संध्या जो कलियुग की है उसी समय चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, कलियुगा में नवदीप धाम मायापुर में प्रकट होंगे और सारे जीवों को कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर देंगे कृष्ण आनिया प्रेमेर वन्या के हैं लोचनदास ठाकुर गीत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बाढ़ इतनी बड़ी बाढ़ कि द्वारा सारे जीवों को उन्होंने डुबो दिया तो ये सब चीजें जब वर्णन कर रहे थे शिव जी तो पार्वती का आकर्षण गौरांग महाप्रभु के लिए स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठा क्योंकि पार्वती देवी भगवान की कौन है बहिरंगा शक्ति है कौन है बहिरंगा शक्ति है तो जब शिवजी ने यह कहा शिवजी ने कहा तो मैं तो सारे जगत को त्याग करना चाहता हूं और नवदीप मायापुर में जाकर गंगा के किनारे एक कुटिया बनाकर घास की वहां जाकर सदैव गौरंग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करना चाहता हूं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इतनी बड़ी डिजायर जी कहते है ना काशी हाँ जो तुम्हारे कारण मुझे इतना बड़ा बनाना पड़ा उसको भी त्यागने के लिए तैयार हूँ मलबल उसको त्याग के मैं नवदीप मायापुर में जाना चाहता हूँ गंगा के किनारे बैठकर चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करना चाहता हूं गौरांग के नामों का उच्चारण करना चाहता हूं तो ये जब अपना हृदय की बात शिवजी ने उनके सामने प्रकट की तो पार्वती देवी के हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है आकांक्षा है वो जागृत हो उठी और उन्होंने कहा कि मैं भी वहां जाऊंगी और वहां जाकर क्या करूंगी सदैव गौरंग महाप्रभु की कृपा लाभ प्राप्त करने के लिए हम वहां जाकर भजन करोगी अबे दुर्गा देवी है पार्वती उसका कार्य क्या है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम चेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी ब्रह्मा कहते हैं कि जो दुर्गा देवी है पार्वती देवी है उसका काम स्थिति पालन आदि करना है और वो कृष्ण के डिजायर्स को समझती हैं और सेवा में लगी रहती है चौबीस घंटे उसने अपना सारा काम काज छोड़ दिया और वो कहा चली आए कहा चली आए नवदीप धाम मायापुर में आई और इसी स्थान में आई जिस स्थान को कहते हैं सीमांत द्वीप इस स्थान में आई और कठोरता से अभी हम जाएंगे इस मंदिर के पीछे बहुत सुंदर विग्रह है सीमांतनी देवी पार्वती देवी का अमेजिंग अभी लास्ट ईयर ही ओपनिंग हुआ है नया टेंपल तो बहुत सुंदर पार्वती देवी का विग्रह है जो चैतन्य की प्राप्त कर हैं तो ऐसे पार्वती देवी आकर यहाँ गौरांग गौरा का उच्चारण कर रहे थे और बहुत गंभीरता से दृढ़ता के साथ एकाग्रता से हाँ गौरांग महापुरु का भजन करने लगी तो अचानक वो देखती है चैतन्य देव उनके आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु को देखा जिनका सौंदर्य था कनकाव दातो। पितरो कमलाय बरो युग धर्म पालो हाँ तो इस प्रकार से वो कहती वो देखती है कि चैतन्य महाप्रभु की भुजाए तो भुजनो तो लंबी है उनकी आंखें कमल के समान है पिघले सोने के भाती उनका देह के अंग कांति हैं और वो दोनों अपने हाथों को ऊपर करते हुए नृत्य की मुद्रा में हैं उनके जो सुवर्ण के बाल हैं तो इस प्रकार से सारे उनके सौंदर्य को देखा और चैतन्य महाप्रभु हरिनाम लेने की मुद्रा में थे डांसिंग के मुद्रा में थे और उनके आंखों से पार्वती देवी को देख आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी तो उन्होंने कहा है पार्वती देवी बताओ क्या चाहिए तुम्हें क्यों यहाँ क्यों भजन कर रही हो मेरा तो उन्होंने कहा हे प्रभु आप सारे जगत को कृष्ण प्रेम दे रहे हो और मैं मुझे माया कहा जाता है माया का रूप कौन सा है पार्वती देवी दुर्गा देवी है माया साक्षात माया देवी है दूसरा उनका नाम माया देवी है तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सेवा है आपके प्रति वो आपसे दूर है हमेशा और सारे जीवों को जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं उनको दबा के रखना तीन तापों से टॉर्चर करना मैं आपकी कृपा से वंचित हो गए हो और मैं देख रही हूं कि आप कलियुगा में अवतरित होकर सबसे पतित से पतित जीवों को भी कृष्ण प्रेम दे रहे हो और मुझे आप वंचित रख रहे हो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे कि ब्रह्मा को भी जो दुर्लभ है कृष्ण प्रेम देवतागण भी आकांक्षा करते हैं कि कब में नवदीप मायापुर में जन्म लो या पृथ्वी में जन्म लो भारत भूमि में जन्म लो ताकि कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति में कर सको ये देवताओं की भी आकांक्षा है ये देवताओं की भावना है तो वो कहती है कि लेकिन आपने मुझे वंचित रखा है वंचित मुझे वंचित रखा है और सारे लोग मुझे माया कह कह के क्या करते हैं पुकारते हैं और ये भी और वो, वो कहती हैं कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार कृष्ण नहीं माया राधिकार। तो वो कहने लगे कि कृष्ण आप तो सूर्य के भांति हो जहां आप हो वहां मैं नहीं हूं क्योंकि माया देवी सदैव भगवान के पीछे रहती है दुर्गा देवी भगवान के सामने नहीं उन्होंने कहा मुझे आपकी कृपा की कृपा चाहिए आप प्रेम भक्ति चाहिए जिसको आप देने के लिए आए हो तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनकी डिजायर को सुना उन्होंने तो कहा सीमा उन्होंने कहा पार्वती देवी तो ये जो दुर्लभ प्रेम है मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं तुम यहा निवास करोगी मेरे धाम में अपने जो पति है शिव जी के साथ क्योंकि जहां भी कृष्ण का धाम है वहां शिवजी जैसे महान भक्त का निवास सदैव है जिनको क्षेत्रपाल कहा जाता है तो उन्होंने कहा कि आप यहां निवास करोगी वृद्धा शिव शिव जी के साथ दूसरा नवद्वीप में है उन्होंने कहा कि आप मेरे धाम में दो रूपों में रहोगी मेरी जो स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका है उसकी ही तुम विस्तार हो बहिरंगा शक्ति के रूप में और ब्रज में तुम पूर्णमासी रूप में मेरी सेवा में सदैव रहती हो और आपकी कार्य के बिना मेरे बिनाओ का संपादन होना असंभव है इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मायापुर में में में दो रूपों रहोगी एक तो स्थान तुमने भजन किया यहाँ सीमांतली देवी के रूप में रहोगी और दूसरा नवद्वीप नदी के उस पार शिवजी के साथ वहां आप निवास करोगी इस प्रकार से जैसे चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा तो चैतन्य महाप्रभु या गौरांग देव उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं अप्रकट हो जाते हैं और उसी क्षण वो उनके चरणों में एक से गिर पड़ती हैं और चैतन्य महाप्रभु के जो चरण चरण धूलि थी उस धूलि को उठाती है और अपने सीमांत स्त्रियों का जो पार्ट है जहां सिंदूर लगाती है बालों के बीच का भाग उसमें डालती है सीमांत में इसलिए इस तान का नाम क्या पड़ा सीमांत द्वीप और तब से पार्वती देवी को सीमांतनी देवी हाँ, कहा जाता है तो ऐसा ये स्थान जिसमें श्रवणम की महानता है ये जो सीमांत द्वीप हैं ये श्रवणम को रिप्रेजेंट करता है इस द्वीप की महिमा या इस द्वीप की कृपा को लाभ करना है तो व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान चैतन्य देव की जो, जो गुणगान है उनको श्रवण करना चाहिए तो ऐसे सीमांत द्वीप में और ये स्थान जगन्नाथपुरी से अभिन्न है यहाँ जगन्नाथ बलदेव और सुबद्रा महारानी सुबद्री जब ओडिशा में जगन्नाथ देव निवास कर रहे थे कई हजारों साल पूर्व सत्य युग में तो उस समय एक आसुर या यवन ओडिशा में आया रक्त बाहू नाम का जिसने ओडिशा के कई सारे मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया और उसके बाद वो आगे आगे जा रहा था जगन्नाथपुरी की ओर कि जगन्नाथ चैंपल भी उद्वस्त कर दूंगा विग्रहों को नष्ट कर दूंगा तो जगन्नाथपुरी में एक से जगन्नाथ देव प्लीज आप हमारी रक्षा करो हमें अपने देह की चिंता नहीं है जितनी चिंता किसकी है आपकी है तो भगवान कभी कभी ऐसे संकट ला देते हैं तो जगन्नाथ ने कहा इस प्रकार की विपदाएं में ला देता हूं क्यों क्योंकि मैं अपने भक्तों का जो प्रेम है मेरे प्रति उसको बढ़ाना चाहता हूं। हूँ जितनी अधिक चिंता को कृष्ण की चिंता को बढ़ाना चाहते हैं भक्त के हृदय में तो फिर भगवान ने कहा कि आप मुझे जगन्नाथ पुरी से ले चलो बाहर तो जगन्नाथ की सेवा दो प्रकार के भक्त करते हैं एक तो डेली पूजा करने वाले ब्राह्मणाज हैं और जो उनको बाहर ले जाने की सेवा है हाँ वो शबर हाँ एक आदिवासी जात है वो डिवोटिस करते हैं तो फिर जगन्नाथ जो शबर थे उन्होंने उठाया और भगवान ने कहा कि मुझे ले चलो यहाँ से बाहर तो जगन्नाथ देव को लेते हुए वो आते हैं रास्ते में जहा रुक जाते थे वहां पेड़ पौधों के फल फ्रूट आदि तोड़ते थे जगन्नाथ को ऑफर करते थे और आगे आगे चलते थे तो ऐसा जगन्नाथपुरी से 12 दिन ट्रैवल करने के उपरांत वो सारा जो ग्रुप है वो यहां आ जाता है इस स्थान में और यहां आकर जब निवास करते हैं रात्रि में तो उस समय जगन्नाथ देव उन भक्तों के जो पुजारी डिबोडीज हैं उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि मैं इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता मुझे यहां से बाहर मत ले जाऊं मैं यहां ही निवास करना चाहता हूं तो नवदीप धाम की ये ग्लोरीज है हा? कि कलयुग में जितने भी बाकी तीर्थ है धाम है उनकी महिमा या उनका प्रभाव घटता जाएगा कालांतर में लेकिन जैसे जैसे कलयुग में वृद्धि होगी वैसे वैसे ये नवदीप धाम प्रकाशित होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली सामर्थ्यवान पावरफुल होते जाएगा और सारे जगत में ये नवदीप धाम या श्रीधाम मायापुर की जो ग्लोरीज है वो फैलेगी अब सोचो किसको पता था ये मायापुर नाम शब्द हमने सुना भी नहीं था विदेशों में भी किसी ने सुना नहीं था लेकिन अभी ऐसा देश का एक भी कोना नहीं है कि जहां लोग नवदीप या मायापुर के बारे में नहीं जानते हैं इस प्रकार से जितना जितना अधिक कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ये धाम शक्तिशाली होगा और पावरफुल होगा और दूसरा क्या है कि नवद्वीप धाम में सारे तीर्थ और सारे जितने धाम हैं वो सारे धाम या तीर्थ में विराजमान है के अलग -अलग स्थानों में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथपुरी से अभिन्न है जगन्नाथ देव यहाँ रुकते हैं और फिर उनकी उपासना आदि होती है या पूजा सेवा शुरू होती है फिर चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण किए हैं तो सन्यास के उपरांत उनके एक भक्त थे जिनका नाम था जगदीश गांगुली तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे लेकिन हर साल नवद्वीप के भक्त चार महीने की यात्रा लेकर जाते थे कहा जगन्नाथपुरी हम चार दिन निकालना हमारे लिए असंभव है लेकिन नवद्वीप के भक्त अद्वैत आचार्य श्री ठाकुर शिवानंद सेन उनके ऑर्गेनाइजर थे वो सारे भक्तों को ले जाते थे पूरे फैमिलीज के साथ और जगन्नाथपुरी में चार महीने के लिए निवास करते थे और वो पहुंचते थे रथ यात्रा से पहले और वहां निवास करते थे तो ये जगदीश गांगुली नाम के जो डिवोटिथ है वो भी यहाँ से जाया करते थे इन सब भक्तों के संग में हर साल लेकिन एक साल ये जो जगदीश गांगुलटी थे जिनको किसी बीमारी के कारण उनकी आंखें चली जाती हैं और आके चले जाने के बाद वो अंधे हो जाते हैं तो फिर भक्त सोचते कि कैसे आप जगन्नाथपुरी हाँ, तो में जगन्नाथपुरी जाने की जो भावना है वो तो उतनी ही प्रगाढ़ और उतनी ही तीव्र थी कि मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूंगा जगन्नाथ को देखूंगा हाँ लेकिन उनके इस हाँ, अंधे होने के कारण उनके लिए असंभव था और बहुत अधिक दुखी होकर यहाँ निवास करने लगे रोने लगे भगवान के विरह में चैतन्य महाव महाप्रभु जगन्नाथ देव उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम क्या करो सुबह के समय में गंगा स्नान करने के लिए जाओ और जैसे ही गंगा स्नान करोगे उसी समय एक जो लक्कड़ है लकड़ी है वो आपके सर में लगेगी तैरते हुए आकर और जैसे ही टच होगा वो शिक्षण तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी और तुम उसी लकड़ को ले लो और इसी नजदीक के गांव में एक बड़ा है जो कारपेंटर है जिसको कुष्ठ हुआ है कुष्ठ रोग उसके पास जाओ और उससे मेरे विग्रहम का निर्माण कराओ बल्कि वो कहे वो जो बड़ाई है वो मना करेगा लेकिन फिर आप कहो कि जितना तुम जो विग्रह बनाने के लिए कार्य करोगे तुम्हारे हाथों से ब्लड आदि बहेगा हाँ जो गंदगी सारी निकल जाएगी वैसे वैसे तुम तुम्हारे जो कुष्ठ रोग है वो ठीक हो जाएगा तो जैसे ये सुबह गए जगन्नाथ ने जो स्वप्न आदेश दिया था जब स्नान करते तो वहां उनको एक लक्कड़ प्राप्त होता है जिसको लेकर बड़ाई के पास जाते हो मना करता मैं विग्रह नहीं बनाऊंगा मेरे हाथों की बहुत दयनीय स्थिति है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम बनाओ तो जैसे वो बना रहा था कार्विंग कर रहा था अपने वस्तुओं से, तो वैसे उसके हाथों से ब्लड और पास बहुत सारी चीजें बहने लगी थोड़े समय में वो बूस्टरोग आदि उसका दूर हो जाता है और वो व्यक्ति जगन्नाथ विग्रह का निर्माण करता है जहा ये जगन्नाथ निवास कर रहे हैं इतने साल पूर्व जगन्नाथ देव एक प्रकार से यहाँ प्रकट गए थे फिर दूसरे स्वप्न में जगदीश गांगुली को कहते हैं कि आप क्या करो <coughs> यहाँ से ही बलदेव और सुभद्रा के विग्रह का निर्माण करो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह का निर्माण किया जाता है और फिर वो बहुत प्रगाड़ प्रेम से उनकी सेवा करने लगते हैं तो मोस्ट पावरफुल विग्रह है यहाँ राजापुर के जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी तो ऐसे उनकी सेवा करते रहे उन्होंने देहा त्याग करने के बाद आगे जो उनका परिवार आया वो थोड़े सेवा करने में ढीले हो गए अब उसमें एक स्त्री थी एक बहू थी जिसने जो चरित्रहीन थी जगन्नाथ ने कहा इस परिवार में एक स्त्री है जो चरित्रहीन है जिसने दुस्साहस किया है मेरा अपमान करने का मेरी सेवा नहीं करना चाहती मुझे प्रणाम नहीं करना चाहती हाँ इस प्रकार से जब उस परिवार के सदस्य के स्वप्न में आकर जगन्नाथ देव कहते हैं कहा कि इस स्थान को छोड़ दो हाँ यहाँ निवास जगन्नाथ टेम्पल था पुराना वहां उस पेड़ के नीचे इस स्थान को कहा कि ये सारा गांव आप छोड़ के चले जाओ अन्यथा सब लोग मारे जाएंगे जगन्नाथ देव ने इतना प्रगाड़ चीज कही तो भगवान की एक विशेष लीला है वो करना चाहते इसलिए गीता में कहते जन्म कर्म यो हा। मेरे, जन्म, मेरे कर्म आदि को जानना इतना आसान नहीं है और जो व्यक्ति वास्तव में मेरे जन्म और कर्म को ठीक से जानता है वो व्यक्ति मेरे धाम वापस आ सकता है या मुझे प्राप्त कर सकता है तो फिर दूसरे दिन सारे गांव वालों ने देखा कि वो परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाती है सारे लोग उस गांव को खाली कर देते हैं चले जाते हैं और फिर वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो पुराना टेम्पल था उस पेड़ के नीचे वो बिल्कुल कालांतर से ढक जाता है झाड़ियों से आ? और कोई यहां आने से डरता था लोग कहते थे यहाँ भूत पिशाच है आ? और फिर ऐसा लंबा समय बीता तो एक व्यक्ति यहां से गुजर रहा था मिस्टर छठर जी या कुछ मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं तो जगन्नाथ देव जो मंदिर था कवर था पूरी तरह से और लेकिन उसके ऊपर एक नीला फूल प्रकट होके आया था तो सारे लोग आकर देखते थे सोचते थे कि ये तो भूत का स्थान है और कभी कभी लोग जाते थे तो ये आवाज सुनाई देती थी क्या आवाज सुनाई देती थी अरे मुझे बहुत प्यास लगी है मुझे पानी पिलाओ कोई सेवा के लिए नहीं आ रहा था कोई उनको पानी आदि नहीं दे रहा था तो जगन्नाथ जी हा? मांग रहे थे मुझे डिमांड कर रहे थे ऐसा तो जब समय बीता तो एक व्यक्ति जो यहाँ से गुजरे थे उनको जगन्नाथ देव ने पकड़ा एक प्रकार से और उनको कहा कि मेरी सेवा पूर्ववाद तुम फिर से शुरू करो तो जगन्नाथ देव के आदेशों के अनुसार वो व्यक्ति उनकी सेवा फिर से शुरू करता है और उसके बाद उनकी सेवा चलती रहती है तो फिर नाइनटीन में हाँ तो वो जो पुजारी थे उन्होंने देखा हमसे इतनी अच्छी सेवा नहीं हो पा रही है तो उन्होंने फिर इसको टेम्पल को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप क्या करो जगन्नाथ की सेवा आप लोग संभालो उन्होंने ऑफिशियली बल्कि जगन्नाथ देव चाहते थे इनसे सेवा लेना शिला प्रभुपाद से हाँ प्रभुपाद के आंदोलन से तो इस प्रकार से तब से जगन्नाथ देव की जो सेवा है वह शुरू हो जाती हैं डिबोटिस के द्वारा और ये जगन्नाथ देव के कई सारे लीलाएं हैं तो जब पहले शुरुआत के दिनों में पुजारी क्या करता था वहां से साइकिल में कुछ डिब्बे में भोगा लेकर आता था और यहाँ जगन्नाथ को अर्पित करता था फिर से मायापुर जाता था तो जगन्नाथ देव ने कहा स्वप्न में आकर कि ये क्या है मुझे तो केवल थोड़ा सा भोग, इतना कम भोगा लेके आ रहे हो मेरे लिए और वहां वो राधा माधव पंच तत्व तो इतना कुछ खा रहे हैं उन्होंने कहा मैं यहां से भाग रहा हूँ तो स्वप्न में वो भाग रहे थे तो जब जयपता का महाराज को बोला तो उन्होंने कहा नहीं तब से क्या होना चाहिए यहां इनको फुल छप्पन भोग ऑफर होना चाहिए तो ऐसे जगन्नाथ देव हाँ बहुत अधिक प्रभावशाली है और लीलामय विग्रह है आनंद लेला तो ऐसे आनंद भक्तों को प्रदान करने के लिए कई सारे लीलाएं करते हैं तो ये एक एक आती है एक बार टेंपल में यहां, और वो मुस्लिम पास ही सारे मुस्लिम डिवोटीज या मुस्लिम लोग रहते हैं तो आए और उसने अपना पाव दिखाया भगवान को क्या दिखाया पाव का तलवा भगवान के ऊपर गौर किया और दिखाया जब वो छोटी थी तो लेकिन बाद में जब वो आए क्षमा मांगने के लिए तब से उसके पांव दोनों निकामी हो गए थे खराब हो गए थे वो आई रोते हुए भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए एक बार भक्तों ने देखा कि एक बूढ़ी माताजी आई है शीशा लेकर हाँ शीशा लेकर आई और पुजारी को कहा ये शीशा ना जगन्नाथ को ऑफर करना था उन्होंने कहा क्या क्या शीशा लेके आई हो वो भी इतना छोटा सा जगन्नाथ इतने बड़े है उनको तो बड़ा शीशा चाहिए अपने आप को देखने के लिए तो उसने कहा क्यों क्योंकि मेरी जो क्या कहेंगे ग्रैंड डॉटर पोती हाँ पोती की आंखें बचपन में अंधी जन्म ली थी तो मैंने भगवान के पास आकर कहा कि मैं आ, आप मेरी पोती की आंखों को ठीक करोगे तो मैं क्या करूंगी आपकी आपको देखने के लिए आ, एक शीशा प्रदान करूंगी तो जब इस टेम्पल का काम हो रहा था तो एक व्यक्ति जो यहाँ सेवा करता था कंस्ट्रक्शन में तो यह मार्बल लगाए जा रहे थे उसने सोचा अच्छा ये भक्त लोग बिजी रहते हैं हर रोज एक मार्बल उठा के ले जाऊं मंदिर की प्रॉपर्टी इजिली हड़प कर लो हाँ उठा के ले जाओ एक एक चीज एक एक चीज किसको पता चलेगा ये भक्त लोग जब करते रहते हैं हरे कृष्णा क्यों से हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। हरे। ये सदैव मग्न रहते हैं इनको इधर उधर का कुछ ध्यान नहीं है अच्छा है मौका है चीजें इकट्ठा करने का तो वो व्यक्ति मार्बल का पीस लेके गया रात्रि में जब सो रहा था अपने घर में फैन के नीचे फैन घूम रहा है फैन को देखते हुए सो रहा है बिल्कुल प्रगाड़ निद्रा में तो यहाँ बलराम जी बहुत दक्ष है कोई भी कुछ टेम्पल से रिलेटेड चीजों में हस्तक्षेप करता है तो बलराम हा जो क्योंकि भगवान की सेवा में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज साक्षात बलराम है बलराम करताल मृदंगा चाहे वो यहाँ का फैन हो या यहाँ की दीवारे हो हर चीज जो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल है वो बलराम का विस्तार है चैतन्य चरित में वर्णन आता है तो बलराम अपने बहन सुभद्रा को हाथ पकड़ के कहते चलो मेरे साथ जगन्नाथ ने देखा दोनों जा रहे हैं, मैं क्या करूं मैं भी इनके पीछे जाता हूं तीनों गए कहां गए उस व्यक्ति के घर में जो मंदिर का मार्बल लेके गया था जाकर बलराम उसके छाती पे बैठ गए और अपने बुक्कों से मारते जा रहे हैं पीटते जा रहे मार्बल चुराएगा मंदिर की चीजों को चुराएगा, घर में जाएगा इतना मारा सुभद्रा को पूछते मार डालो इसे सुभद्रा कहते मारो मारो मार डालो बलराम कहते प्लीज नहीं नहीं इसको छोड़ दो फिर से नहीं करेगा दूसरे दिन वो आया मंदिर सब बल देख रहे थे उसके फेस का साइज क्या हो गया था फुटबॉल की तरह फुल गया था और यहाँ आके क्षमा याचना कर रहा था और मार्बल वापस के गया और भी मार्बल फिर डोनेट किए होंगे एक एक व्यक्ति था दूध दूध दूध वाला वो भगवान की सेवा में देने के लिए आता था तो जब दूध देने के लिए आता था तो देखता है कि चलो शुरुआत में तो बिल्कुल हाई क्वालिटी दूध गाय का प्योर दूध जैसे में फरीदाबाद में भी एक बार देखा हमारे यहां दूध डालने मंदिर में आता एक व्यक्ति तो जब वो दूध डाल के बाहर जा रहा था तो मैं बाहर निकल रहा था तो देखा कि वहां पानी का जो टंकी है उसमें अपना वो पॉट लगाया है मैंने कहा अच्छा है कम से कम आंखों से तो मैंने नहीं देखा कि जिस जो टेम्पल में दे रहा है उसमें पानी डाल के दे रहा है लेकिन यहाँ खाली करके मंदिर में बर्तन खाली कर दिया वो जाते हुए भर दिया पानी से फिर तो जो अपने टू व्हीलर में दोनों साइड में होते उसमें भर रहा था तो मेरी अचानक दृष्टि गई तो वैसे ही ये व्यक्ति सोच रहा था कि भगवान तो भगवान कहाँ खाते हैं भगवान कहा पीते हैं ये तो चलो ये लोग उनकी मन, मन की संतुष्टि है 56 भोग क्या 200 भोग अर्पित करो खाना तो हमें ही है हा? तो इसने सोचा कि मैं पानी मिलाता हूं तो जितना दूध था उससे अधिक पानी मिला के देता था मंदिर में तो भग देखते थे अरे क्या हो रहा है दूध का इतना भी गर्म करो कुछ उसके ऊपर मलाई नहीं आ रही है तो फिर ऐसे जब हो रहा था तो वो व्यक्ति जो दूध दे रहा था पानी देखा कि हर उसका जितना भी दूध था खराब हो जाता था तो परेशान था उसने उस चौकीदार को पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे उसने कहा तुम कुछ ना कुछ करते हो मंदिर में जब दूध दोगे तो मिलावट मत करना कैसे दो यथारूख दो दूध तो उन्होंने उन्होंने फिर शुरू किया तब से उसने देखा कि किसी भी प्रकार से दूध आदि खराब नहीं हुआ ऐसी यहाँ ग्रंथ अवेलेबल भी होगा जिससे आप फ्यूचर में पढ़ सकते हो और फिर एक बार जब पुजारी वहां से प्रसाद भोगा लेके आया जगन्नाथ को ऑफर करने के लिए लेकिन गलती से वो तुलसी लाना भूल गया तो लेकिन फिर जैसे वो तुलसी लाने के लिए ढूंढने के लिए बाहर गया और भगवान के सामने बड़ा सा राइस और बाकी सारी सब्जियां वगैरह रखी मंत्रों का उच्चारण करने से पहले देखा अरे तुलसी नहीं है तो जैसे बाहर गया तो देखा और तुलसी ढूंढने के लिए नहीं मिली जैसे आया अंदर तो राइस से क्या निकल आई थी तुलसी तुलसी का एक छोटा सा पौधे के रूप में तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथ देव है बल और सुभद्रा महारानी है ये बहुत अधिक शक्तिशाली है और अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसा ये जो स्थान जगन्नाथपुरी से अभिन्न है हाँ जहां हम कल परसों जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो वो जो जगन्नाथपुरी हैं और ये जगन्नाथपुरी जो स्थान है इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है हाँ ये उसी के ही समान हम यहाँ जगन्नाथ देव हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बहुत अधिक शक्तिशाली हैं आप उनका दर्शन कर सकते हैं उनको उनसे प्रार्थना कर सकते हैं जो भक्तों से आदान प्रदान करते हैं तो इसके उपरांत हम चैतन्य गौड़िया मठ पे जाएंगे जहा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है उसको एक प्रकार से स्थापित किया था ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पहले तो चैतन्य महाप्रभु आप हुए और ये आंदोलन कुछ साल तक रहा बल्कि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद सौ साल के लिए ये जो नवदेव धाम है ये गंगा नदी के द्वारा ढका हुआ था अभी कुछ सौ दो सौ साल पहले गंगा नदी का जो रूट है चेंज हुआ और जितना भी इस्कॉन टेम्पल से लेकर यहाँ का स्थान है ये ओपन हो गया जिसको देख पा रहे थे तो जनरली लोग सोचते थे कि जो मायापुर है वो नदी के उस पार है लेकिन जब श्री भक्ति विनोद तो ने ग्रंथों का अध्ययन किया और सर्च किया प्रॉपर्ली तो उन्होंने देखा चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत में श्रीदाब मायापुर का कैसे वर्णन है कौन से दिशा में है तो उनको पता चला कि ये इस तरफ है ये जो स्थान है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो उनके पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के तो भक्ति विनोद ठाकुर जब नवद्वीप में आए और वह रानी धर्मशाला थे जिसके ऊपर संध्या के समय गए अपने बेटे भक्ति सिद्धांत को लेकर तो जैसे ऊपर चढ़े रात्रि के समय में नदी के उस पार से उन्होंने देखा क्या दिखाई दिया इस तरफ बहुत अधिक तेज उनको नजर आया तब कन्विंस हो गए कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है इस तरफ जिस तरफ जिस है आ, नदी ढूंढते तो हुए है कि कहा है का स्थान। तो यहां सारे मुस्लिम लोग रहते थे और इस स्थान का नाम पहले मियापुर था क्या था मियापुर तो जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है योग पीठ योग पीट का मतलब है योग का मतलब है जहां भगवान आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं और जिस का जिस को टच करते हैं लिंक योगा लिंक योगा जोड़ते हैं जुड़ते हैं जुड़ते और पीठ का मतलब है होली पवित्र तो भगवान इस स्थान में प्रथम इस भौतिक जगत में आकर इस स्थान का स्पर्श करते एक प्रकार से जिसलिए उसको योग पीठ कहा जाता है तो भक्तिनोदुर ने देखा कि महाप्रभु अब प्रकट हुए हैं तो सारा नवदीप धाम नष्ट हो गया था कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं थी और बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरे जाने के बाद सारी चीजें नदी गंगा नदी के द्वारा ढकी जाएगी और बाद में फिर से प्रकाशित हो जाएगी तो ठाकुर आए उन्होंने सर्च किया और उन्होंने मुस्लिम लोगों से पूछा उस स्थान को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग वहां कभी जाते नहीं हैं और जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था उस स्थान में कोई और चीज उग नहीं रही थी केवल तुलसी ही वहां उग रहे थे और प्रचुर मात्रा में तुलसी ही तुलसी थी सब जगह में चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान को कन्फर्म करने के लिए जगन्नाथ बाबा जी को लाते हैं और जिनके द्वारा वो कन्फर्म करते हैं हाँ। और फिर भक्ति ठाकुर सोचते हैं कि ये जो स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु के एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए तो फिर स्वयं भक्ति ठाकुर कलकत्ता में हर एक व्यक्ति के घर जाते हैं हजारों लोगों को अप्रोच करते हैं गरीब से गरीब धनवान से धनवान हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के मंदिर का निर्माण करने के लिए दान दे दो लेकिन कितना दान दे दो एक रुपया एक रुपया कितना मांगते थे? थे? से किससे लेते नहीं थे। उन्होंने कहा क्योंकि महाप्रभु का ये मंदिर है, जिसका निर्माण करने के लिए है। सारे अलग अलग जो लोग है उनको भी यह सेवा का अवसर मिलना चाहिए तो ऐसे भक्ति ठाकुर के द्वारा जन्म स्थान में उस महान मंदिर का निर्माण किया गया जहा राधा माधव पंच तत्व और चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया के साथ है और जब उस मंदिर का निर्माण हो रहा था योगपीठ में तो वहाँ खुदाई करते हुए अधोक्षज विष्णु जिनकी पूजा चैतन्य महाप्रभु के जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र और सचि माता किया करते थे वो छोटे विग्रह आज भी वहाँ दर्शनीय हैं तो वो प्राप्त होते हैं और ऐसे योगपीठ या चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का निर्माण किया जाता है और वहाँ फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो उनके पुत्र थे और जिनकी आयु बत्तीस साल की थी या 31 साल की थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय एक व्रत अपने जीवन में स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के सामने एक कुटिया बनाई उन्होंने और सारी चीजें ग्रीन ग्रीन उनको बहुत पसंद थी कुटिया तो में वो रहा करते थे और उस कुटिया में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह रखा और उस विग्रह के सामने बैठकर उन्होंने एक यज्ञ किया नौ साल और चार महीने के लिए और और दस साल के लिए और वो क्या था शतकोटी नाम यज्ञ शतकोटि मीन्स हे अरब तो रोज भक्ति रोज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आ, तीन लाख नामों का जप करते थे जैसे कल भक्तों ने एक लाख नामों का जप किया तो भक्ति सिद्धांत महाराज रोज तीन लाख नामों का जप करते थे अपना उस उस समय कुटिया कुटिया में पुटिया में बैठकर एक ही मुद्रा में और केवल दिन में एक बार थोड़ा सा राइस ग्रहण करते थे बल्कि उन्होंने इतना कठोर व्रत किया नाम संकीर्तन के लिए जब चातुर्माश से वो रखा करते थे योग में तो वो दिन में खिचड़ी स्वयं बनाते थे जिसमें ना हल्दी है ना नमक है ना कुछ मसाला है केवल राइस ही उबालते थे एक प्रकार से और जमीन में डालते थे दोनों हाथ पीछे बांध देते थे और अपने मुंह से खाते थे जितना आ जाए उतना खा लेते थे और बाकी समय में क्या करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसको गंभीरता से लेना होगा तो ऐसे भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब ये महान यज्ञ किया एक प्रकार से दस साल तक विदाउट फेल हर रोज कंटिन्यूसली तीन लाख नामों का जप करते थे और उनके इस वैराग्य को जब देखा उनके गुरु ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उन्होंने कहा कि ये मेरा जो शिष्य है वो अपने शिष्यों को दास कह के नहीं पुकारते थे वो कहते थे ये प्रभु हैं मेरे प्रभु हैं वो कहते थे जब मैं अपने शिष्य भक्ति सिद्धांत को देखता हूँ तो मुझे वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी के वैराग्य का स्मरण वो आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वृंदावन में रहके किस प्रकार से भगवत भजन किया है किस प्रकार से नाम संकीर्तन किया है किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब ये नाम यज्ञ करते हैं फिर 1918 में जो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो फोटो है उस फोटो से ग्रहण करते हैं और उसी दिन वो चेतन्य की स्थापना करते हैं महाप्रभु के इस संदेश का रूप में में सारे विश्व में प्रचार करने हेतु तो जब उस की उन्होंने स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने और वहां उन्होंने गंदरविता का गिरीधारी विग्रह वहां स्थापित किया जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सोचा कि मुझे यहां विग्रह स्थापित करने हैं विग्रह चाहिए तो वो जयपुर गए स्वयं तो जयपुर में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति उनको आ, वो जो शिल्पी था वो उनको अप्रोच करता है कहता है कि कल रात्रि में ही मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें मुझे जो विग्रह उसने बनाए थे राधा कृष्ण ने कहा है कि एक महापुरुष आया था उसका वर्णन आदि किया था विग्रह उनके पास जाने चाहिए मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सेवा लेना चाहता हूं तो इसलिए जो विग्रह है वो तो कोई मूर्ति नहीं है संगम रवर या लकड़ के बने नहीं है इसलिए है कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मूर्ति नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन क्या मूर्ति नहीं हो साक्षात क्या हो कृष्ण हो तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस राधा कृष्ण के विग्रह को लेकर आते हैं और अपना जो है चैतन्य गौड़िया मठ जिसको कहते हैं सारे मठों का निर्माण वहां से ही हुआ तो वहां स्थापित करते है तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो वह दर्शन कर रहे थे दूर थे राधा कृष्ण वहां थे और दूर बैठे थे सामने और उन्होंने चश्मा नहीं पहना था हमेशा वो चश्मा पहनते थे आप दे रहा हो दिव्यम के चश्मा लाए। करना ये चश्मा। चक्षु गीता तो में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को हे अर्जुन मेरे इस दिव्य रूप को देखने के लिए मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ जैसे चश्मा ला के दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं प्रभुपात होते तो कहते रासकर है न तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुम क्या समझते हो क्या तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि आप क्या समझते हो कि हमारे अंदर क्या योग्यता है कृष्ण को देखने की कृष्ण हमें देखे तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इस प्रकार से अपने कार्य या आचरण आदि करना चाहिए कि जिसके द्वारा कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर हो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पुरी गए तो वह सदैव जगन्नाथ टेम्पल में खड़े होकर गरुड़ जी जहाँ गरुड़ स्तंभ है उस गरुड़ स्तंभ के नजदीक खड़े होकर गरुड़ स्तंभ को पकड़कर दूर से ही जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे तो उस समय उनके शिष्य ने पूछा गुरुदेव आप क्यों जगन्नाथ का दर्शन गरुड़ स्तंभ के साथ खड़े होकर करते हो तो उनके शिष्य ने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा देखो भगवान कृष्ण या जगन्नाथ देव केवल अपने भक्तों को देखने में ही आनंद की अनुभूति करते हैं भक्तों पर ही दृष्टिपात करते हैं और मैं भक्ता नहीं हूं इसलिए गरुड़ जी के पास खड़ा होकर इसलिए दर्शन कर रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्त गरुड़ी को सदैव देखते रहते हैं और उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उनकी कृपा से मेरे ऊपर क्या करेंगे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे ये भावना श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की थी तो इस प्रकार से जब एक शिष्य ने वहां उनसे पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कि बताइए कि मैं कैसे किसी जीवन में कृष्ण को देखो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा तुम भगवान को क्या देख सकते हो प्राकृत गोचर जो स्पिरिचुअल वस्तु है उसको प्राकृतिक भौतिक आकुल से नहीं देखा जा सकता उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम क्या करो ऐसा कार्य करो ऐसी भगवत सेवा करो कि जिसके द्वारा कृष्ण आप को देख सके सरस्वती महाराज ने वहां की थी और जिसका केवल एक उद्देश्य था कि महाप्रभु के आकलन का प्रचार हो तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज जब कर रहे थे एक दिन तो वो बहुत दुखी थे क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर इस संसार से चले गए थे उनके गुरु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज भी चले गए थे सारे प्रोमिनेंट बड़े बड़े भक्त जिनका उन्हें संग प्राप्त होता था वो भी उनके आंखों से ओझल हो गए थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत दुखी थे और दुखी में नाम लिया करते थे भक्ति सरस्वती महाराज ने कहा नाम लो निरंतर और इन इस प्रकार की प्रार्थनाओं को सदैव स्मरण रखो गोरा कहो ना भजिया मैनो प्रेम रतन धना घेला हरायनो हे गौरा महाप्रभु आपने मुझे भगवत भक्ति करने का आपके नामों का उच्चारण करने का मौका दिया था लेकिन मैं इतना आबागा, दुर्बागे, शाली, पतित व्यक्ति कि ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी मैंने उस मौके को क्या किया? आपने जीवन से अलग कर दिया आपके नामों का उच्चारण नहीं किया या नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दुखी होकर हरि नाम ले रहे थे और वो सोच रहे थे कि बस अभी मैं प्रचार नहीं कर सकता मैं कोई और सेवा नहीं कर सकता हरिनाम लेते रहो तो उस समय अचानक चैतन्य चरितमृत का एक जो पेज है आ, वो हवा से दूर से दूर उड़ते-उड़ते आता है, और उड़ते उड़ते आकर आकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जहां गोद में गिरता है, या उनके पांव के पास यहां घुटने के पास लगता है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब करते हुए अचंबित हो जाती थी कौन सब पेज है उसको उठाते हैं और वो पढ़ते हैं उसमें क्या था जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था वो आदेश चैतन्य चरितम जिन प्यारों में या जिन श्लोकों में वर्णित था वो श्लोक वहां थे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा था कि हे सनातन तुम हाँ चले जाओ वृंदावन वहां जाकर ग्रंथों का निर्माण करो भक्ति युक्त ग्रंथो या लिखो या और दूसरी चीज कृष्ण की लीला स्थलियों को उजागर करो और वैष्णव आचरण भगवत भक्ति कैसे करनी है उसकी शिक्षा प्रदान करो और बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके विग्रहों की भी स्थापना करो फिर तो चार पांच आदेश चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिए थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उसको स्वीकारा उन्होंने कहा कि ये चैतन्य महाप्रभु का मुझे आदेश है फिर भी वो दुखी थे कि मुझसे कुछ होगा नहीं तो रात्रि में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो स्वप्न तो में सारे महान हरे कृष्णा स्वप्न में सारे महान जो भक्त हैं वो प्रकट हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित शिवास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी किशोर दास बाबा जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहते कि सरस्वती ठाकुर बाहर निकलो तुम्हें चिंता नहीं चिंता मत करो उन्होंने कहा कि मुझमें ज्ञान नहीं है मुझे शास्त्रों का नॉलेज नहीं है मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है मेरे पास अनुयायी नहीं है मैं कैसे जाऊं बाहर कैसे में प्रचार करू मेरे पास धन नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है तो सारे महान महान पर्सनालिटीज उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि जैसे तुम बाहर निकलोगे ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो करने चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए निकलो तुम्हारे पास धन आएगा तुम्हारे पास फॉलोवर्स आएंगे तुम्हारे पास सारी संपन्नता सारी शक्ति सारा सामर्थ्य आएगा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रसाद करने पर बहुत अधिक जोर देते थे बल्कि उन्होंने उस समय जो असंभव चीजें थी उन्होंने कहा उनके कोई सन्यासी शिष्य डॉक्टर के पास जाने के लिए कोई घोड़ा या फिर मंदिर में कार भी थी उस समय हाथी भी थे उन्होंने कहा प्रचार के लिए जाना है तो हाथी के ऊपर बैठ के जाओ घोड़े के ऊपर बैठ के जाओ आ, कार में बैठ के जाओ और जो पर्सनल डॉक्टर के पास जाना है तो कहते थे पैदल चले जाओ तो इतना प्रचार के लिए वो महत्व देते थे एक बार उनका एक सन्यासी संध्या के समय गया जैसे नाम, नाम हट प्रोग्राम या फिर होम प्रोग्राम्स में जाते हैं तो चैतन्य मठ से भक्ति बक, सिद्धांत महाराज का जा रहे थे वो रूम भी है वहाँ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने रूम में थे और एक सन्यासी शाम को प्रोग्राम के लिए गया और बहुत तगड़ा प्रवचन लेके आ गया वो सोच रहा था कि आज के मेरे प्रवचन से मैंने सबको घायल कर दिया है तो जब आया वापस तो उसने देखा कि अरे मंदिर में आके क्या है वही सूखा चावल मेरे लिए रखा है वही दाल सूख गया है आते-आते सारा प्रसाद की प्लेट भक्त को लगा के रखते हैं ऐसे नहीं कि हॉट डिब्बे में प्रॉपरली रख देते हैं तो वहां तो प्लेट लगा ली जिसमें राइस उसके ऊपर दाल थोड़ी सी सब्जी पत्थर से ढकी हुए पेड़ के नीचे रखी होगी वो सन्यासी आया उसको तो इतना अभिमान था कि देखो मैंने इतना अमेजिंग प्रवचन दिया हाँ इतने लोगों को प्रभावित किया और आके मेरे लिए ये राइस जो सूख गया है दाल उसके ऊपर उन्होंने जो नए भक्त थे ब्रह्मचारी उनको आदेश दिया जाओ किचन में मेरे लिए गरम गरम पुरी बनाओ मेरे लिए गरम गरम सब्जी बनाओ हाँ, तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज विंडो में खड़े थे वो इस सन्यासी शीर्षक का एटीट्यूड देख रहे थे उन्होंने कहा बस बंगला में बोला हा सन्यासी हई गेलो विलासी मतलब मैंने दो चीजें मैंने इसको सन्यासी बनाया था लेकिन ये क्या बन गया है विलासी या फिर ये सन्यासी बनने के लिए आया था लेकिन ये क्या बन गया है विलासी वो बन गया है प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सर्वाधिक जोर दिया करते थे किसी ने उस मठ में उनको प्रश्न पूछा कि आपके जाने के बाद नेक्स्ट आचार्य कौन होगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा आचार्य बनाया नहीं जाता आचार्य प्रकट होता है और आगे कौन प्रकट हो गए शिल प्रभु तो आचार्य प्रकट होता है आचार्यों को नहीं नहीं, जाता कि इसके बाद गद्दी लेगा, आचार्य प्रकट होता है सूर्य के भांति, प्रकार से सिद्धांत सरस्वती कई सारी अपनी लीलाएं करते हैं और चैतन्य मठ की स्थापना करते हैं विशेष रूप से प्रचार करने के लिए और वहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का समाधि मंदिर है चैतन्य गोड़िया मठ में इसके बाद हम वहाँ जाएंगे तो वह गंधर्वी का गिरिधारी का दर्शन कर सकते हैं और भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज अपने टेम्पल में चार संप्रदाय के चार आचार्यों को भी स्थापित किया करते थे और वही गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का क्या है समाधि मंदिर है और वहाँ राधा कुंड है श्याम कुंड है गोवर्धन है तो उस स्थान को चैतन्य भागवत आदि में ब्रजपट्टन नाम से जाना जाता है मतलब वृंदावन तो जहां गौड़िया मठ है वो स्थान सची माता की जो बहन थी चैतन्य महाप्रभु की जो माता है सची माता उनकी जो बहन थी जिनका नाम था मालती और उनके जो पति थे चंद्रशेखर आचार्य उनका वो घर है उसी स्थान को चैतन्य भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज ने अपने मठ के लिए चुना था तो चैतन्य महाप्रभु ने जन्म तो योगपीठ में ग्रहण किया था लेकिन लीलाएं योगपीठ में इतनी अधिक नहीं कि जितनी लीलाएं उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आचार्य के घर में और दूसरी श्रीवास ठाकुर के आंगन में जैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हो गए लेकिन कृष्ण ने अधिक लीलाएं कहा कि वृंदावन गोकुल ब्रजभूमि में तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन और जो ब्रज ब्रजपट्टन या चैतन्य मठ का जो स्थान है चंद्रशेखर आचार्य का घर वहां अपनी सर्वाधिक लीला करते हैं तो उसके बाद हम हाँ जाएंगे उससे अभिन्न है कृष्ण वृंदावन में आपने सारे भक्तों को लेकर या विशेष रूप से गोपिकाओं को लेकर क्या करते हैं रास क्रीड़ा करते हैं तो वही रास क्रीड़ा <गर्य> ब्रजभूमि, वृंदावन में होती है वही राष्ट्रीय नवद्वीप में क्या है कीर्तन कीर्तन संग, संग में आकर करना Krishna, Paradise, jesteśmy, Hassan, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम।, राम।, हरे राम। तो चैतन्य महाप्रभु सदैव वहां आकर नाम संकीर्तन किया करते थे और चैतन्य महाप्रभु ने एक साल तक शिवास ठाकुर के आंगन में रात्रि के समय में नाम संकीर्तन किया पूरी रात और उसमें केवल शुद्ध भक्तों की एंट्री थी किसकी एंट्री थी जो भी प्योर डिवोटी है वही भाग ले सकता है और विशेष रूप से महाप्रभु के जो पार्षद हैं, पूरी रात्रि में चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए उन्होंने कहा केवल दिन में ही कीर्तन क्यों हम दिन में ही क्यों मिले रात्रि में क्या करेंगे इसलिए उन्होंने कहा किवा किवा शयने, जागरणेबा जागरणे, क्या सोते समय क्या जगते समय बलह बलह दिन रात अपने जीवा से कृष्ण के नामों का उच्चारण करो तो चैतन्य महाप्रभु ने का इतना इनाफ नहीं है हम रात्रि में भी मिलके कीर्तन करेंगे सारे डिवोटिस कीर्तन करते थे मुकुंद आदि हरिदास ठाकुर श्रीवास ठाकुर और उनके चार भाई तो ऐसे श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले से ही ये संकीर्तन करते थे अपने में। और का जो अनुराग है, से नाम के लिए वो बहुत अधिक प्रगाढ़ की उनके जो श्रद्धा है कृष्ण नाम के लिए बहुत अधिक तीव्र है तो ऐसे उस स्थान में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में सर्वाधिक हुई है, हुई है। तो कृष्ण तो की सेवा में लगा रहता है तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जब नवदीप आए थे संन्यास लेकर वो जब श्रीवास ठाकुर को मिले उन्होंने कहा श्रीवास तुम कुछ करते नहीं हो और किसी के घर भी नहीं जाते मांगने के लिए अब नहीं आपका जो नाम संकीर्तन है वही मैं करूँगा और फिर वो कहते कि यदि मुझे कुछ नहीं मिला उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि कैसे आप उधर निर्वाह करते हो तो शिव ठाकुर ने अपने हाथ के तीन तालियां बजाएं कितनी तालियां बजाएं बजाएं एक साथ बजाए आप बजाय महाप्रे का ये है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वो कहते हैं दी है चैतन्य देव तीन दिन मुझे कुछ नहीं मिला आहार हाँ तो मैं चौथे दिन अपने परिवार के साथ जो मटका है वो गले में बांधूंगा और जाकर गंगा में पूज लगाऊंगा बस तो चैतन्य महाप्रभु उठते आगे लगाते कि हे श्रीवास कितना फेत है मेरे सेवा में और नाम संकीर्तन में उन्होंने कहा लक्ष्मी भी लक्ष्मी के ऊपर भी ये बारी आ जाए या लक्ष्मी को भी हाथ में कटोरा लेके भिक्षा मांगनी पड़े लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी इतना फेत कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की सेवा में और नाम संकीर्तन में श्रीवास ठाकुर का देखकर चैतन्य महाप्रभु गदगद हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे शिवास जो मेरी अन्य भक्ति करता है, में में दिया है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इतना ही नहीं। जो मेरे सरेंडर का स्मरण करता है उसके उदर निर्वाह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा किस प्रकार से है ये जो चूर है हमारा यहाँ से लेकर योग ये जगन्नाथ टेंपल, फिर आप कहा जाएंगे चैतन्य मठ फिर जाएंगे, जाएंगे योगपीठ। तो ये सारा भरा भरा हुआ हुआ स्थान स्थान है, है, कृष्ण कथा से सब स्थानों में जाकर आप प्रार्थना करिए और पूरा लाभ उठाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम नाथ के राय गौ